अमृतवाणी अध्याय 15 धर्म पद के सहायक पहला गुरु गुरु का स्वरूप छ गुरु कौन है एकमात्र ईश्वर ही सारे जगत के गुरु हैं 688 जो गुरु के बारे में मनुष्य बुद्धि रखता है उसके साधन भजन का क्या फल होगा गुरु के बारे में मनुष्य बोध नहीं रखना चाहिए इष्ट दर्शन होने के पहले शिष्य को प्रथम गुरु के दर्शन होते हैं फिर वे गुरु ही शिष्य को इष्ट देव के दर्शन करा देते हैं तथा स्वयं धीरे धीरे उस इष्ट रूप में विलीन हो जाते हैं तब शिष्य गुरु तथा इष्ट देव को अभिन्न एक रूप देखता है इस अवस्था में शिष्य जो वर मांगता है गुरु उसे वही देते हैं यहाँ तक कि गुरुदेव उसे सर्वोच्च निर्माण की अवस्था तक दे सकते हैं या अगर शिष्य चाहे तो वह उपास्य उपासक रूपी भाव संबंध को बनाए रखकर दैत अवस्था में भी रह सकता है वह जैसा चाहे गुरु उसके लिए वैसा ही कर देते हैं छः सौ मनुष्य गुरु कान में मंत्र फूकते हैं परंतु जगत गुरु प्राणों में मंत्र जगा देते हैं छ गुरु मानो मध्यस्थ है जैसे मध्यस्थ प्रेमिका को प्रेमिक के साथ मिला देता है वैसे ही गुरु भी साधक को इष्ट के साथ मिला देते हैं छः सौ गुरु मानो गंगा जी है गंगा में लोग कितना कूड़ा करकट और गंदी चीजें डालते हैं परंतु इससे उसकी पवित्रता घट नहीं जाती इसी प्रकार गुरु पर भी निंदा अपमान आदि बातों का परिणाम नहीं होता छः सौ बयानवे वैद्य की तरह आचार्य भी तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम और अधम जो वैद्य आकर सिर्फ रोगी की नाड़ी देख दवा बताकर यह दवा लेना जी कहकर चला जाता है रोगी ने दवा ली या नहीं इसकी कोई खबर नहीं लेता वह अधम वैद्य है इसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं शिष्य उनका पालन करता है या नहीं इसकी भी खबर नहीं रखते दूसरी श्रेणी के वैद्य रोगी को केवल दवा लेने के लिए कहकर नहीं चले जाते परंतु यदि रोगी दवा नहीं लेना चाहता हो तो उसे दवा लेने के लिए तरह तरह से समझाते बुझाते हैं ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए इसी तरह जो आचार्य शिष्यों के हित के लिए उन्हें बार बार प्रेम से समझाते हैं जिससे वे उपदेशों की धारणा कर सकें और तदनुसार चल सकें वे मध्यम श्रेणी के आचार्य हैं अंतिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर रोगी मीठी बातों से न माने तो बल का भी प्रयोग करते हैं जरूरत पड़ने पर रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती दवा पिला देते हैं उसी प्रकार उत्तम श्रेणी के आचार्य शिष्य को ईश्वर के पथ पर लाने के लिए आवश्यक हो तो बल तक का प्रयोग करते हैं